राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशीक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कारेक्रम मदर टेरेसा त्याग, करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने वाले महान व्यक्तियों में उनका स्थान उल्लेखनीय है यूगोस्लाविया के कोपटे नगर में एक रोमन कैथोलिक परिवार रहता था इसी परिवार में 27 अगस्त 1910 को एक लड़की ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया एग्नेस यही लड़की बड़ी होकर मदर टेरेसा कहलाई एग्नेस 4 वर्ष की थी तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जब वह 7 वर्ष की हुई तो पिता की मृत्यु हो गई पिता की मृत्यु से एग्नेस के घर में आर्थिक संकट छा गया उसने छोटी सी उम्र में युद्ध की कठिनाइयां और आर्थिक संकट झेले इन सब बातों का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा समय के साथ-साथ सेवा कार्यों में उसकी रुचि बढ़ने लगी और यही कारण था कि एग्नेस ने नन अर्थात तपस्विनी बनने का निर्णय लिया इसके लिए वो लोरेटो समुदाय की सदस्य बनी इसी समुदाय के माध्यम से वो 18 वर्ष की उम्र में अर्थात सन 1928 में भारत आ गई यहां आकर एग्नेस कोलकाता में एंटोली स्थित सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने लगी जिस स्कूल में एग्नेस पढ़ाती थी उसके चारों ओर एक गंदी बस्ती थी मगर उसका सुंदर सा नाम था मोती झील एग्नेस घंटों उस बस्ती को देखती रहती एक दिन जब वो रोज की तरह उस बस्ती की तरफ देख रही थी कि तभी एग्नेस तुम छुट्टी होते ही सामने बस्ती की ओर क्या देखती रहती हो हम बस मोती झील बस्ती को ही देखती रहती हूं अरे वो गंदी बस्ती इसमें ना तो मोती है और ना ही कोई झील है क्या वहां देखने के लिए अ... बस झोपड़ियां ही झोपड़ियां और उनके बीच बहती गंदी नालियां हां वही झोपड़ियां मगर इनके बीच गरीब और बीमार इंसान भी तो हैं लेकिन इनकी चिंता तुम्हें क्यों होने लगी एग्नेस किसी को इनकी चिंता होगी तभी तो इनके दुख दूर होंगे सो तो ठीक है लेकिन केवल चिंता करने से ही तो इनके दुख दूर नहीं होंगे हां मैं भी यही सोच रही हूं इनकी करीबी बीमारी और गंदगी दूर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए फिर क्या था एग्नेस ने इसके लिए अपने स्कूल की मदर सुपीरियर से अनुमति मांगी मदर सुपीरियर ने रोम के पोप से अनुरोध किया क्योंकि अनुमति देने का अधिकार रोम के पोप को ही था अभी कुछ ही समय बीता था कि एक दिन मदर सुपीरियर ने एग्नेस को अपने पास बुलाया क्या मैं कमरे में आ सकती हूं मदर सुपीरियर हां हां आओ एग्नेस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी जी कहिए मदर सुपीरियर तुम बेसहारा और गरीब लोगों की सहायता करने के लिए यह स्कूल छोड़ना चाहती थी ना जी क्या अब भी तुम्हारा यही विचार है जी हां मदर सुपीरियर मैं यहां की आरामदेह जिंदगी छोड़कर गरीबों के साथ रहना चाहती हूं बेसहारा और रोगियों की सेवा करना चाहती हूं लेकिन इसके लिए अपना सुख त्यागना तो जरूरी नहीं मैं जिनकी सेवा करना चाहती हूं अपनी जिंदगी भी उन्हीं की तरह बिताना चाहती हूं तभी तो वे लोग मेरी सेवा स्वीकार करेंगे तो ठीक है रोम के पोप ने 1 वर्ष तक यह प्रयोग करने के लिए तुम्हें अनुमति दे दी है जी धन्यवाद स्कूल छोड़ने की अनुमति मिलते ही एग्नेस ने तपस्विनी के वस्त्र त्याग दिए स्कूल छोड़ते समय उनके पास केवल बाइबल थी यही उनकी संपत्ति थी लेकिन उनके हृदय में बेसहारा और गरीब लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प था यह घटना सन 1948 की है उन्हीं दिनों उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी इसी वर्ष मदर टेरेसा ने मोती झील में एक स्कूल की स्थापना की इसकी खबर अखबारों में नहीं छपी मगर किसी न किसी तरह यह बात फैल गई परिणाम बहुत ही सुखद रहा दान के रूप में लोगों ने इतना दान दिया कि मदर टेरेसा को अपना पहला सपना साकार होता दिखाई दिया एक बार की बात है बरसात के दिन थे चारों ओर परनाले बह रहे थे मदर टेरेसा कलकत्ता में कहीं जा रही थी तभी उन्होंने देखा अरे लगता है सड़क पर कोई पड़ा हुआ है लेकिन इतनी बारिश में हैं ये तो कोई महिला जान पड़ती है इसे तो होश ही नहीं है पहले इसे सामने वाले मकान के बरामदे तक ले जाओ मुर्दर टेरेसा हूँ लेकिन तुम इपनी बारिश में सड़क पर क्यों सो रही थी? अले तुम तो बुखार से दप रही हो अपना अपना है ही कौन कोई ठीकाना तक नहीं हम जैसो को तो लावारिस परियों की तरह अब मैं बड़ा तुम्हारी हिचकियां तो बढ़ती जा रही हैं कोई है कोई है माता माता अब... गुड दी मैं निकलेंगे हे पक वो बातों ही बातों में उस महिला ने मदर टेरेसा की गोद में प्राण त्याग दिए इस घटना ने मदर टेरेसा को इतना झकझोर दिया कि वो बेसहारा लोगों के लिए कुछ करने को बेजान हो उठ थी परंतु कुछ करने के लिए उन्हें किसी स्थान की आवश्यकता थी इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और शीघ्र ही इस काम के लिए उन्हें एक मंदिर का खाली कमरा मिल गया यही कमरा बेसहारों का आश्रम बन गया लेकिन लोगों को मंदिर में ईसाई महिला का यह सेवा कार्य पसंद नहीं आया तभी किसी ने फैला दिया कि सेवा के बहाने बेसहारा लोगों का धर्म बदला जा रहा है शिकायत मिलने पर एक बार वहां के पुलिस कमिश्नर आश्रम की गतिविधियां देखने स्वयं आए जब वो आश्रम के बाहर निकले तो उनका निर्णय जानने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित थे ए हटा यहां से पीछे हटो आज तो हम आश्रम को बंद करवाकर ही जाएंगे बेचारे बेसहारा लोगों को फुसलाया जाता है यहां हां अरे वो देखो पुलिस कमिश्नर साहब मंदिर से बाहर आ रहे हैं कमिश्नर साहब देख लिया ना आपने इन मिशनरियों को अब यहां से निकलवा ही दीजिए यह कोई मुश्किल काम नहीं, नहीं। मगर नहीं। इसके लिए एक शर्त है शर्त कैसी इस आश्रम में ऐसे लोगों की सेवा हो रही है जो मृत्यु शैया पर हैं ऐसे से घावों पर मरहम पट्टी हो रही है जिन्हें आप देखना भी नहीं चाहेंगे हाँ? तो तो क्या आप भीम की बातों में आ गए नहीं मैंने वही बताया मैंने आश्रम में खुद देखा मदर टेरेसा और उनके सहयोगी यहां से चले जाएंगे लेकिन क्या इसके लिए आप लोग स्वयं आकर वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं बोलिए किसे मंजूर है लोगों को जब अपनी भूल का पता चला तो वो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए सच तो ये था कि कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं था परंतु मदर टेरेसा पहले से कहीं ज्यादा उत्साह से सेवा करने के कार्य में जुट गईं एक बार मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाना शुरू किया परंतु निर्माण कार्य के लिए 50000 रुपये की आवश्यकता थी इतना धन उनके पास नहीं था मदर टेरेसा नहीं चाहती थी कि इन रुपयों की वजह से अनेक बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया जाए अभी वो ये सोच ही रही थीं कि उन्हें एक सूचना मिली मदर मदर अरे अरे सुनो तो रुको तो सही भागी कहां जा रही हो सुनो मेरी बात अरे बात येसी है अभी-अभी टेलीफोन से सूचना आई है कि मदर टेरेसा को मैक्सी से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अच्छा मैक्सी से पुरस्कार से हां ये तो सचमुच अच्छी बात है क्या मदर टेरेसा को पता चला उन्हें बताने के लिए तो मैं भागी जा रही हूं मदर मदर अरे क्या हुआ भागकर क्यों आ रही हो मदर सुनात नहीं भाई अभी तक तो कुछ नहीं सुना आपको मैक्सी से पुरस्कार मिलेगा और साथ में मिलेंगे पूरे 50000 तो ईश्वर की इच्छा है कि बच्चों के लिए आश्रम का निर्माण इसी राशि से पूर्ण हो मदर टेरेसा को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है लेकिन उनमें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत सरकार से प्राप्त भारत रत्न विशेष उल्लेखनीय है पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि का प्रयोग मदर टेरेसा द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों में किया जाता है कोई सहायता मांगे मदर टेरेसा इसकी प्रतीक्षा नहीं करती वो स्वयं दुखीयों को ढूंढ निकालती हैं तभी तो कहते हैं मदर टेरेसा दुखीयों की मसीहा है मदर टेरेसा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख भगवान दास वधवा विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता कलाकार मंजुमैनी राम मेनी सरला भटनागर कविता वैद्य राजेश आहूजा और प्रभु दयाल खट्टर ध्वन्यांकन दीपक पांडे ध्वनि सहयोग हरीश शर्मा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो